के पंख, की एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शर्द संसार में आज हम सुनते हैं बाल कविता सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई इखलाती गाती सर्दी आई सन सन सन चली हवाएं, अलमारी से निकली रचाई सर्दी आई सर्दी आई मोनू पहने बंदर टोपा साथ में उसके लंबा चौगा लाल टोपा काला चोगा काला चौगा लाल टोपा साथ में में डाला पैर मोजा पहन पहन इतराया मोनू मानो पाली रस मलाई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी जब भी आती है खुशियों की धूप खिल जाती है हर घर के आंगन में सूरज की किरणें बिखर जाती है सर्दी जब भी आती है सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी गर्मी वर्षा आए धरती सब कुछ सहती जाए हम बच्चे भी धरती जैसे सब मौसम में हँसते जाया टोपा टोपी मोजे वोजे जो भी थे संदूक के अंदर निकल के वेतू बाहर आए पाकर इनको हम इतराए मानो पाली रस मलाई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई नन्ही गोपी सिर्फ उदारा गोल टोपी नहीं है उसके पास नदी गोपी फिर भी उलास गोल टोपी नहीं है उसके पास मम्मी ने समझी दिल की बात रंग बिरंगी टोपी लाई रातों रात टोपी पहनकर झूमे गोपी काली पीली नीली टोपी रंग बिरंगी गोपी की टोपी टोपी तो पहन को झूठ दी जाए खुशी के गाती जाए मानो पाली ड्रस मलाई सर्दी आई सर्दी आई, सर्दी आई सर्दी आई। हर मौसम के रंग अनेक सर्दी उसमें सबसे नेक कोई भी तुम स्वेटर पहनो गले में डालो मफलर एक मफलर ठंड से बचाता है सर्दी को नाच नचाता है वो कितनी भी तक कप कमाते ठंडी उनकी मफलर से हो जाती थी ठंडी लिए तो गोलू ने मफलर है पहना वो तो बना है गले का गहना पहन इसे इतराए गोलू मानो पाली मलाई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई उन्हीं है हाथों की शान पहन इसे बन जाए हाथों का मान जब जब ठंडी बरती जाती है हाथ पैरों को अपना बनाती है अकड़ अकड़ जाते हाथ पैर मानो अब नहीं है उनकी खैर तब दस्ताने आते हैं काम इनसे मिलता पल में आराम मोनू गोलू पिंकी गोभी सब ने इनसे यारी निभाई और बना ली प्यारी प्यारी दुनिया अपने आप भाई पहन के इन को नाचेंगे झूम झूम कर ये सर्दी हमको प्यारी है हर मौसम से ये तो न्यारी न्यारी है हम बच्चों के मन को भाई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सनसन करती चली हवाएं अलमारी से निकली रजाई सर्दी आई सर्दी आई अभी हम हाँ सुन रहे थे बाल कविता सर्दी आई